गुरु पद भक्त वंदे गुरुपद्वंद्व भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन बंदेराधिका चरणोदय गोपीजनो गोपीजन सामूतम बिन्दन मनोहर वनशाकश्य पास पतिता पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः करोति नम मूक पंगु लिरी यम वंदे परमा बृंदाई तुलसीद वै पिया वैकेशक्तिपदी देवी सत्व नमो नम नारायण नमस्कृत नर चीव नरोतम देवी सरस्वती वैसम तथोज मुदीर <coughs> संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरी अच्छा प्रकाशने गुभभोक्ति भक्ति प्रमदगर धैय सदा पिभवन भविष्ट दुहम तेस्प शिव विरंचीता हम पनुतपालीपूत वंदे महापुरषते चरणिंदम तैक्ता दुस्तजुरेपीतराजक्षी धर्मीज वचसा जगगा गई तेता बधावध वंदे महापुरुष चरणिंदम पल्लवनक चंदमिचटा विस्फुित किमें गोधुस्वर्शी पूर्ण रागरस सागर सारमें साराधि कामयि कदा कृपा करी कृष्ण चैतन्य प्रभुतानंदत गदाधर शिव सदी गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे आजान लंबित होजौ कन का संकेतनकमता विषाबर दिजवर जुगध करुणा जगत्प्रियकुणुतार हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुरैर्वंद भुक्ति मुक्ति द न सदा गंगा तरंगमणीयटाकलापम गौरी निरंतर नारायणो प्रिय प्रियमंग मदापारम बरान से भजवीश्वनाथ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे अनंत अनपारम किल शास्त्रम अनंतपारम किला शस्त्र शब्द पारम किल शब्दशास्त्रम शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी पहुपा ने बताएं, अपराखित जगत का साथ संबंध जोड़ने का एक ही रास्ता है वो है श्रवणेन्द्रियो ये कान अपराकृत जगत का साथ संबंध जोड़ने का एक ही रास्ता है वो है सवर्णियो लेकिन जब तक अपराकृत शब्द ब्रह्मों का सहारा ना ले ले, तब तक जड़ शब्दों का अनुशीलन करके फायदा नहीं मिल सकता जब तक अप्राकृत शब्द ब्रह्मों का सहारा जब तक नहीं ले लो तब तक ये प्राकृतिक जगत का शब्दों का अनुशीलन करके आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला ठाकुर जी का ऐसा ही सृष्टि है कोई व्यक्ति अगर पहले जन्म ले कोई बच्चा तो पहले उसका स्वर्ण इंद्रियों का काम शुरू हो जाता जन्म लेने का साथ साथ जन्म लेने का साथ साथ बाकी इंद्रियों का जो एक्टिविटीज़ है वो परिसफुट नहीं होता लेकिन स्वर्ण इंद्रियों का वृद्धि जन्म के साथ साथ ही शुरू हो जाता एक बच्चा को परीक्षा करने के लिए आप देख सकते हो परीक्षा करके देख सकते हो अभी अभी बच्चा का जन्म हुआ आप थोड़ा उसका सामने जाके ऐसा करो देखे वो बच्चा ऐसा ऐसा करके देखेगा कहाँ से शब्द आ रहा है ये ठाकुर जी का ही आश्चर्य विधान है प्राकृतिक जगत का भी जितना सारे वस्तु है व्यक्ति है इन सभी का साथ आपका परिचय शुरू हुआ शब्दों का माध्यम तभी आपको धीरे धीरे शब्दों का अनुशीलन करते करते जड़ जगत का एडुकेशन आपको मिला है पहले ओ आ क, ख, या तो ए बी सी डी ऐसा पढ़ा उसका बाद आगे बढ़ते बढ़ते आपका अनुशीलन जरो शब्द का इतना तक पहुंचा कि आपको आम आदमी समाज का आदमी एजुकेटेड शिक्षित बोल के आपको सम्मान देते हैं लेकिन अब प्राकृतिक जगत का अनंत पारमकिल शब्दशास्त्र जो बताया अनंत ये सागर है शब्दशास्त्र प्राकृत जगत का शब्दों का विशेष कोई प्रभाव नहीं है अपराकृत जगत में तो बिल्कुल नहीं है और अपराकृत जगत में जो शब्दों का विनिमय होता है वो जहाँ तहाँ मिलता भी नहीं है वैकुंठ जगत से अपराकृत शब्द ब्रह्म अवतरण करते हैं और प्राकृत जगत का जितना सारे शब्दों का अनुशीलन आप करते हो सब इसी जगत में उसका उत्पत्ति होता है और इसी जगत में उसका लय होता है नाश लय होता है और अपरागित जगत का जो शब्द ब्रह्म है ये बाजार में नहीं मिलता वो वैकुंठ जगत से अवतरण करते हैं कहाँ अवतरण करते हैं भले अप्राकृतिक शब्दों का आधार जो है पकड़ने का जो आधार वो भी अपराकित होना चाहिए जब अपराकित शब्द ब्रह्म उतार के आए तो कहाँ उतार के आएगा बोले जहाँ चिन्मय गुरु वैष्णव है अपराकृत गुरु वैष्णव है उसका हृदय में उसका जवान पे उतार के आएगा प्राकृत जगत में जैसा आपका एंटेनर रहता है बहुत दूर से शब्दों को छोड़ा जाता है उसका फ्रिक्वेंसी उसको पकड़ के फिर आप सुनते हो लेकिन अपरागृत जगत का जो शब्द है ये भी ऊपर से अवतरण करते हैं गुरु वैष्णव का जवान पे हृदय पे उसके बाद उसका कीर्तन होता है और किसी व्यक्ति का जो श्रवण का क्रिया है ये श्रवण का किया किसी का कीर्तन का अपेक्षा रखता है अगर किसी ने कीर्तन नहीं किया भगवान का कथा नहीं बोला तो आप सुनोगे कहाँ से तो किसी का श्रवण क्रिया कि कीर्तन का अपेक्षा रहता है अर्थात अपराग जगत का शब्दों का कीर्तन करे और फिर किसी ने कीर्तन करे तो वो कीर्तन हमको सुनने का सुविधा मिलेगा अगर कीर्तन नहीं है तो सुवर्ण कहाँ से होगा कीर्तन नहीं है तो सुवन संभव नहीं नवविधा भक्ति में सुवर्ण कीर्तन से लेकर ये जो जितना सारे भक्ति बताया गया अर्चण बंधनम दास्यम आत्मनिवेदन सब कुछ जो कुछ भी है श्रवण कीर्तनम दास्यम सक्ष्यम आत्मनिवी सब कुछ इसमें सबसे पहला कदम जो है वो श्रवण कीर्तन यहाँ तक कि चौसठी भक्ति अंगों का जितना सारे मोड है जितना सारे टाइप है सारे ये सवन कीर्तन का अधीन है जितना सारे भक्ति आप अनुसलन करोगे सारे सवन कीर्तन का अधीन है अगर सवन कीर्तन का सहारा ना लो तो आपका रसोई करना आपको बाजार जाना आपको कुछ भी करना सारे आपका कर्म बन जाएगा सुविधा नहीं होगा इसलिए जिबोष से एक बात सिद्धांतों में बताया संदर्भ में जद्यपि अन्य भक्ति अंगों जाजन करने का जो विधान दिया गया दैट ऑल शुड बी आंडर द गाइडेंस ऑफ सवन कीर्तन सवन कीर्तन का अंडर में होना चाहिए स्वन कीर्तन छोड़ के बाकी जो है आपका कुछ फायदा नहीं होगा जो भी है अभी दो दिन से गीता का चर्चा भगवत गीता जी का चर्चा हो रहा है गीता ये शब्दों का ये जो चर्चा हमने पहले थोड़ा समय तक किया किसलिए किया बोले महाराज इसलिए किया ये जो गीता गीता मतलब क्या है गान किया गया गान किया गया ना तो गीता गीत और गीता गीत माने गान और गीता माने गान किया गया महाराज गीता एक किस्म का नहीं है बहुत किस्म का है हमारा भागवत जी महापुराण में बहुत किस्म का गीता का बात है वहाँ एक है गोपी गीता से लेकर गी, भेनु गीता से लेकर रुद्र गीता से लेकर बहुत सारे गीता है सब गीता गान किया गया और ये जो गीता का चर्चा आज अनुशीलन का आदेश हुआ है साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी का मुखार से मुखपद्मों से विनिर्गत काल बताया था पाँच सौ श्लोक साक्षात कृष्ण का ही है चुरासी श्लोक अर्जुन का क्वेश्चन है 41 आप बताया बताया संजय का और एक धीतराष्ट्र जी जो भी है गीता का विषय में दो चार शब्दों काल भी चर्चा किया था इंट्रोडक्शन आज भी थोड़ा बोलने का इच्छा हुआ तो बोला वास्तव बात ये हैं ये गीता को लेकर तरह तरह का आदमी अपना जो भाव का अनुसार व्याख्या किए गीता ऐसा एक शास्त्र है जो सब कोई सभी संप्रदाय इसको ग्रहण करके अपना मनमानी अपना इच्छा के अनुसार व्याख्या किया माना इच्छा मतलब उस संप्रदाय का जैसा विधान है जो दर्शन है एकॉर्डिंग टू दैट दे एक्सप्लेन सम मिशन श्री कृष्ण मिशन वहाँ से भी गीता निकाला बहुत सारे ऋषि औरविंदो जी उन्होंने भी व्याख्या किया किसी को दोष नहीं है कुछ लेकिन निरपेक्ष भूमिका में अगर आप उतारो तो ये आंसर आता है भगवान का अपना जो सिद्धांत तो है भगवान का अपना जो विचार है हु कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली कौन पक्का समझ सकता है दैट इज द क्वेश्चन जो साक्षात भगवान का सिद्धांत तो है सात साक्षात भगवान का विचार है वो कौन समझ सके उत्तर एक ही है जो भगवान का हृदय को जानता है वही जानेगा यही तो उत्तर भगवान का हृदय का करीब करीब जिसका बस्ती है वो जाने पुरुषोत्तम धाम नीलाचल में श्री छुमन चैतन्य महाप्रभु जी श्री हरिदास ठाकुर का भजन कुटीर में बैठकर ये विचार दिखाया भगवान तो डायरेक्टली भी शिक्षा देते और किसी को क्वेश्चन करते बोला बोलो हम सुने जैसे राय रामानंदो और महाप्रभु का चर्चा हुआ राय महाशय जी राय रामानंद जी साक्षात बोल दिया लोग समझेगा कि राय रामानंद इतना बड़ा भारी सिद्धांत का विचार उत्तर दिया महाप्रभु का क्वेश्चन का बट एक्चुअली नॉट दैट राय रामानंद जी ने सफा बोला साफा बोल दिया जे हमारा मुख में साक्षात आप आपकीर्तन कर रहे हो राय मुखे वक्ता स्वयं गौर राय राय मुखे वक्ता स्वयं गौर राय राय महाशय भी बोला हम जंत्र है इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इफ वन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज देयर सम्बर नीड टू प्ले इट जदि अगर कोई वाद्य यंत्र है बजाने का कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वो अकेला बजेगा का बजाने वाला चाहिए उसको लेके उसको सूरताल लय उसको बजाएगा तो उसको समझ में आएगा इंस्ट्रूमेंट बाजार में मिलता है और अपने आप बजेगा कहा? तो राय महाशय जी ये बोला कि हम तो जंत्र है आप जंत्री हो आप बजा रहे हो सब ये सिद्धांत तो पाका है श्री हरिदास ठाकुर का भजन कुटीर में नीलाचल खेत्रों वहाँ महाप्रभु ने आनंद के मारे उछल परे बोले राय महाशय भी है स्वरूप दामोदर है और रूप गोसाई का एक किताब निकाला ऊपर रखा हुआ था चाल के ऊपर निकाल के जब विचार करने में बैठे तो राय महाशय और सरव दामोदर सारे आपस में बोलना शुरू कर दिया अरे हमने तो बहुत सस्त सिद्धांत तो देखा लेकिन ये सिद्धांतों का खोनी है खोनी में जैसे खोनी को खोदो खोनी को खोदो खोनी से एक एक करके बहुत सारी चीज़ निकालते हैं हीरे का खोनी थी? हीरा निकालते रहे ये तो सिद्धांतों का खोनी है और महाप्रभु जी ने आनंद के मरे बोले अच्छा ये रूप मेरा हृदय को कैसे समझा ये जो श्लोक को बताया आ, जो जगन्नाथ जी का राजदाता का टाइम में महाप्रभु बताया था एक काव्यों का श्लोक और उसका ही अनुवाद महा महाप्रभु का हृदय का अनुवाद शिल रूपाद जी ने किए हैं प्रियो हो स्वयं सखी कुरुक्षेत्र मिले तो जो श्लोक है उसका व्याख्या कुरु नीलाचल धाम में बहुत बार हो चुका है हमने बहुत सारे बार अब ये महाप्रभु जी ने बड़ा आनंद हुआ बोले ये हमारा हृदय कैसे समझा तो ये किस लिए हम ये बात को उठाया आपको समझ में आएगा नहीं तो आप चिंता करोगे महाराज गौड़ी संप्रदाय का है गौड़ी मठ का है तो महाराज स्वाभाविक उसी का ही तो बात बोलेगा क्या किसका बात बोलेगा लेकिन ऐसा बात नहीं तो महाप्रभु जब पूछे तो उधर उत्तर आया जे स्वरूप गोसाई जी ने बोता ताते जानी रूप गोसाई तुम्हारा कृपा मिला पूरी पूर्ण कृपा मिली प्रिय स्वरूपे दैत्य स्वरूपे प्रेम स्वरूप सहजावी रूपे इत्यादि श्लोक है रूप गोस्वामी का बारे में रूप कौन है तत्पे सविलास रूपे बहुत सारे विचार है रूप कौन है प्रभु का हृदय का टुकड़ा है प्रभु का हृदय में जो कुछ है ऑल रिफ्लेक्टेड इन टू द हार्ट ऑफ रूप गोस्वामी पर प्रभु प्रभु का हृदय में जो भाव है सब रूपों को स्वायु का हृदय में परस्फुट होता है और एक सत शिष्यों का हृदय में विश्वनाथ चक्रवर्ती बहुत सारे व्याख्या हम तो गीता व्याख्या करने बैठे आज बहुत दिन बाद गीता पकड़ा भूल ही गया बहुत सारी चीज़ भूल गया याद नहीं रहता है और महाभारत का पढ़ा कोई ठिकाना नहीं है बहुत दिन पहले बहुत कैरेक्टर जो है बहुत भूल गया कौन क्या है याद नहीं रहता है चर्चा तो बहुत सारे दूसरे सारे चीज़ होता होते रहता है हो सकता फिर कंसंट्रेशन करने से फिर याद आ जाता ऐसा नहीं कि याद नहीं आएगा थोड़ा ऐसा होता है तो ये जो है जो बात हमने उठाया एक विश्वनाथ छोट बात कहते हैं जो ये जो है एक सत शिष्यों का हृदय में सदगुरु का हृदय का परिपूर्ण भाव परस्फुट होता है ये प्रैक्टिकली देखा गया प्रभुपाद जी मायापुर में हैं या तो कलकत्ता में गौड़ गौड़ मिशन में हैं लेकिन एक शिष्य कहाँ इंग्लैंड में हैं एक शिष्य कहाँ हैं लेकिन प्रभुपात का हृदय का भाव इन लोगों का हृदय में परस्फुट होता था सदगुरु सद का यही एक गुप्त विचार है ये हमने प्रमाण भी दिया एक्सपेरिमेंटली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जौल तरंगो जानते हो वाटर इंस्ट्रूमेंट जल पात्र में रहता है काठी देके टिंग टिंग टिंग टिंग करके बजाता है उसको बोला जौल तरंगो वाटर इंस्ट्रूमेंट इंग्रेजी में बोलता है बहुत सारे जौल जौल तरंगो जो है बहुत सारे घर में रख दो एक फाइन रूम क्लोज पूरा बंद कर दो एक इंस्ट्रूमेंट के पूरा सेंटर ये घर को अगर पूरा स्क्वायर है इसका इंटरसेक्ट करके बीच में गोल अगर सर्कल हो तो उसका सेंटर या तो स्क्वायर हो तो उसका सेंटर निकालो कैलकुलेशन करके वो सेंटर में वाटर इंस्ट्रूमेंट को बैठा दो आप नीचे परीक्षा करके देखना और एक व्यक्ति बहुत फाइन उसको ट्यून वो जो बजाने का जो ट्यून है एक फिक्स ट्यून रख दो एक फिक्स ट्यून ट्यून को चेंज मत करो एक ट्यून रखकर कर उसको बजाना शुरू कर दो एक ट्यून और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं घर में पूरा एकदम क्लोज रूम थोड़े देर बाद आप देखोगे वो इंस्ट्रूमेंट जैसा बज रहा है बाकी इंस्ट्रूमेंट बजना शुरू कर दिए री, ताम्पुरा सेतार वो भी एक्सपेरिमेंट करो देखो ये एक्सपेरिमेंट है हमने प्रमाण करके बोला सबको तो एक ट्यून फिक्स करके अगर इसको बजाओ बाकी बजाना शुरू कर दे क्योंकि वो भी सिमिलर इंस्ट्रूमेंट है छोटा बड़ा नहीं एक किस्म का एकदम सिमिलर वाटर इंस्ट्रूमेंट सहर से गुरु जी का हृदय का साथ आपका खाप बहुपात बोलते थे डोविटेल्ड मतलब खापे खापे मिले जावा बहुपात एक शब्द व्यवहार करते थे अगर किसी शिष्य का हृदय गुरु का साथ खापे खापे मतलब जैसे खाप होता है मिल गया तो नोइट फॉर स्योर हंड्रेड परसेंट गुरु जी का हृदय का जाएगा ही जाए। तो मैं ये बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला ये गीता का बहुत सारे व्याख्या है हमने बोला अनुवाद भी बहुत है व्याख्या तो हम अनगिनत चार पाँच सौ हो सकता और भी कौन गुण्य जाए सब अपना मनमानी व्याख्या करें लेकिन कौन व्याख्या ऑथेंटिक है कौन व्याख्या को हम पढ़े ताकि आपने जो काल व्याख्या किया था ये पुस्तानो त्रोई हम प्रोस्थान कर सके कहाँ भगवत धाम तक यहाँ तक कि श्री शंकराचार्य जी जिसका बारे में शास्त्र में बताया गया शंकर साक्षात शंकर शंकर जी शंकराचार्य जी साक्षात शंकर भगवान शंकराचार्य जी मायावाद भाष्यों को शरीरक भाष्यों को प्रचार करने के लिए भगवान का आदेश लेकर इस जगत में आए और जिन जिन को वंचित करना है ही चीटेड एवरीबॉडी ये भगवान का आदेश है जो जिसका विमुख है उसको विमुख करो जो जो असुर स्वभाव का है उसको ऐसा सिद्धांतों रचना करो कि वो भक्ति से बाहर हो जाए भक्ति रास्ता निष्कंटक बनाना है पोपा जी जाने का टाइम में बता के गया जब तक मायावाद मायावादभाष्व पृथ्वी में रहेगा तब तक शुद्ध भक्ति प्रचार इट इज टू टिपिकल यदि अगर लगता है महाराज हम तो शुद्ध भक्ति का आदमी है लेकिन पोपाध जी ऐसा कठोर बात बोलते हैं वो मानना बहुत मुश्किल है पहुपात बोलते हैं जे यदि अगर बेसी नहीं है ज़्यादा इफ नॉट मोड़ 99 नाइन व्यक्ति का हृदय मायावाद से स्पर्श हुआ है अब बोलने से गुस्सा हो जाए क्या बात बोल रहे हम भक्ति राज्य में हैं हम भक्ति कर रहे हैं अब ऐसा बात बोल रहे हैं पोहपात ये कौन मानेगा बहुपात का जो कहना है इतना गभी गंभीर है ये पहुंचा हुआ संत छोड़ के किसी का भी समझना हिम्मत नहीं वो तो गुस्सा होगा हो ही होगा विरोध करेगा फालतू बात बताया बहुपात बोलेगा लेकिन बहुपात का अगर ये बात का ये जो कथा है सिद्धांत तो है इसको एनालिटिकली विचार करके देखो तो आप बोलेगा महाराज ठीक बताया ये बोल नहीं है पोपात जी का कहने का मतलब है जो ये तो भक्ति राज्यों में हम है लेकिन आप सालग्राम स्पर्श करके बता सकते हो कि यू हैव हाँ हंड्रेड बिलीव इन गुरु वैष्णव बताओ सालग्राम लाओ सालगाम तुलसी गंगा को सामने रख कर स्पर्श करके बताओ हमारा गुरु वैष्णव के एक सौ परसेंट विश्वास है कोई बोल सके सिल भक्ति वाला तत्व को सुना चित्कार करके बोलते थे ऐसा ठोक ठोक के बोलने का हिम्मत नहीं क्यों विश्वास करता है लेकिन एक सौ परसेंट विश्वास नहीं करता विश्वास करता है जरूर किसी का अंदर में पचास परसेंट के लिए विश्वास किसी का 80 परसेंट किसी का 90 परसेंट किसी का परसेंट अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ इंक्लेशन एंड टू द लोटस पीट ऑफ सदगुरु सदगुरु का चरण में जैसा आपका शरणागति हुआ उसी परसेंटेज में आपका विश्वास और अविश्वास का जो जो वो जो तोला है वो अप डाउन होगा थोड़ा बहुत अविश्वास रह जाए तो उसी को ही पोह बोला ये जो गुरु वैष्णव अविश्वास है ये मायावाद का चिन्ह है इसीलिए पोहभा बोला थोड़ा बहुत इसका स्पर्श है मायावाद का 100 परसेंट विश्वास नहीं है हाँ कभी हो सकता शुद्ध गुरु वैष्णव का संग करो धीरे धीरे अगर विश्वास हो तो होगा और श्रीमत सच्चिदानंद भक्त में तो ऐसा बताया वैष्णव विश्वास विद्धि हो खने खने इन एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमारा विश्वास वृद्धि वैष्णव का चरण में हमारा विश्वास वृद्धि हो एक सेकेंड नहीं एक सेकेंड को टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके जो टुकड़ा निकले उसी समय का स्पैन में भी हमारा गुरु वैष्णव क्यों अविश्वास ना हो कि गुरु वैष्णव सब है परिपूर्ण उसमें कोई असुविधा नहीं भगवान और गुरु वैष्णव एक तत्व है बाहर में वैष्णव तत्व तो अलग है लेकिन विचार करो अवद्य तत्व त्य भगवान को काट काट काट कर कर भगवान और भक्ति भक्तों अलग नहीं होता एक तत्व होता है मूल में एक तत्व भक्तों को छोड़कर भगवान नहीं है अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इवो दीजो इत्यादि श्लोक भागवत का है बहुत सारे चीज चर्चा करने का इच्छा होता है लेकिन ऐसा ठाकुर जी का परीक्षा है बहुत सारी चीज़ भूल जाता है बहुत सा याद है लेकिन भूल जाता है क्या करें स्थिति कुछ ऐसा है परीक्षा चल रहा है क्षमा कर देना इसलिए तो ये भगवत गीता इनके जो भाष्य है हम आपका सब लड़ाई नहीं करेंगे जो उस संप्रदाय का भाष्य पढ़ो मत इधर आओ ये नहीं बोलेंगे हम निरपेक्ष रूप में ये आपका सामने सिद्धांतों को पेश करना चाहते हैं कि आप उत्तर करो मेरे को जो भगवान का हृदय का भाव कौन जान सकता है ये आप ही बताओ हम बोले तो आप लड़ाई करोगे तो आप अगर निरपेक्ष हैं आप उत्तर करोगे कि महाराज भगवान का जो एकदम आत्मा आ, अपना आदमी है वो भगवान का सिद्धांतों जो अपना क्या बात बोलना चाहता है जैसे बाराणसी में चर्चा हुआ था महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती उसमें महाप्रभु को क्वेश्चन किया था महाप्रभु उधर उत्तर दिए जो जिन्होंने वेदांत भाष्य किए हैं जिन्होंने जिन्होंने वेदांतो सूत्र किए हैं वो खोद अगर भाष्यों को बोले जो तुमने क्या लिखे हो ये जो ये जो तुमने ये जो वेदांतों का सूत्र वेदोव्यास जी किए हैं तो महाप्रभु बताते हैं वेदोव्यास जी साक्षात कृष्णद्वापैन वेदो व्यास जी कृष्ण ही है सक्तावे होता अब ये वेदांत एक एक सूत्रों में क्या एक्चुअल माने हैं वो तो कौन समझे महाप्रभु बताएं कि जो वेदांतों सूत्रों का कर्ता है वो जाने एग्जैक्टली समझा मेरा बात जी जिन्होंने वेदांत सूत्रों लिखे हैं उसको ही पता है कि एग्जैक्ट माने क्या है एक एक सूत्रों में जन्मदस तो शब्दो मूलत्वात् इत्यादि सारे जो हैं शब्द जनित्वात इत्यादि जो है सारे इसका माने एग्जैक्ट किया है वो एकदम वेदोभ्यास कह सकता है और वेदोभ्यास जितको अपनाया है ये हमारा है वो बता सकता है बाकी आम आदमी अगर व्याख्या करने जाए तो संभव नहीं भागवत गीता का व्याख्या ऑलमोस्ट भारत का जितना सारे संप्र, संप्रदाय तो मूल चार है लेकिन अगर आपने को खींचतान करके बोले हम एक अलग संप्रदाय ये तो हो सकता चार है चार मूल संप्रदाय हैं ना माद, मादाचार्यो निम्बारकोस्वामी स्वामी, और निम्बार रामानुजाचार्य निम्बार तो बताया था रामानुजाचार्य ये चार जो संप्रदाय हैं ये चार संप्रदाय छोड़ के खींचतान करके एक एक करके अलग अलग संप्रदाय जोर जबरस्ती अगर बनाया है संप्रदाय तो माना नहीं जाएगा ये चार ऑथेंटिक संप्रदाय है और अलग अलग से बनाए तो संप्रदाय वो, वो डायरेक्ट डा संप्रदाय के साथ लिंक है तो माना जाएगा नहीं तो नहीं माना जाएगा इसलिए पदपुराण में सिद्धांत है जे संप्रदाय विहीना जे मता से निष्फला मता संप्रदाय विहीना जो सिद्धांत तो है जो विचार है वो निष्फला वो वो मत जो है सिद्धांत तो है निष्फल है वो अपरा की जगत का साथ कनेक्शन नहीं है समझा मेरा बात जैसे पावर हाउस का साथ कनेक्शन है पोल का पोल का साथ कनेक्शन है आपका मेन स्विच का मेन स्विच का साथ कनेक्शन जितना सारे आपका मंदिर में जितना सारे बत्ती है जो कुछ फैन है सब अगर मेन ऑफ है फ्यूज हो गया मेन ऑफ हो गया तो चलेगा नहीं अगर मेन चलता है फिर भी आपको देखना पड़ेगा कहाँ फ्यूज खराब हो गया कि कनेक्शन गड़बड़ी है आता नहीं करंट मेन तो ठीक है लेकिन आता नहीं किसलिए बोले महाराज ये मेन ठीक है मेन मेन स्विच में, में, में करंट आ रहा है लेकिन इससे जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है चैनल इसमें किसी जगह फ्यूज खराब हो गया तो उसको ठीक करो फिर आएगा ये सेम सिद्धांत बहुत आदमी हमारा सामने क्वेश्चन किया है कि महाराज वर्तमान जो अवस्था है इसमें गुरु परंपरा का जो विचार है वो रक्षित होता है ये सब प्रश्नों की सब इधर उत्तर हम नहीं करेंगे ये सब विचार का जगह नहीं है तो ये जो श्रीमद भागवत गीता जी है ये गीता जी का जो विचार है एक गीता जी का विचार एकमात्र भगवान का जो अपना आदमी है या तो और पिस्ता बोलने जाए तो बोले राधा रानी का अपना आदमी है उसका राधा रानी का अपना आदमी है अपना आदमी राधा रानी का सखी परिकरी अगर है उसका अंदर में कृष्णों का भाव टोटली आता है किश्नों का भाव क्या है किष्णों भी कन्फ्यूजन में आ जाता हमारा भाव क्या है लेकिन राधा रानी और परिकरी जो है पुर इससे ऑलमोस्ट ऑल संप्रदाय जितना संप्रदाय आप खींचतान करके निकाला है सारे संप्रदाय गीता का व्याख्या किए इससे गीता को सर्वजनिन रूप से मान्यता दिया गया लेकिन ये गीता का श्रीमद् शंकराचार्य जी भी व्याख्या किए शंकराचार्य जी खुद गीता का लेकिन शंकराचार्य जी किसी भी हालत से श्रीमद भागवत जी महापुराण का व्याख्या नहीं किया सम्तम भागवत गीता का व्याख्या किया लेकिन श्रीमद भागवत जी महापुराण की व्याख्या नहीं किया बोले किस लिए महाराज बोले भागवत जी महापुराण को इसलिए व्याख्या नहीं किया जे इन एवरी स्टेप जहां भी जाए भक्ति छोड़ के वो कुछ व्याख्या कर नहीं सकता कृष्ण का शरीर है नरीर भागवत जी महापुराण साक्षात कृष्ण का शरीर है हाँ श्रीमद्भागवत जी महापुराण का बारे में बताया गया शाक्षात कृष्ण एवही नो आदर कृष्ण कृष्ण छोड़ के और दूसरा कोई नहीं है कृष्ण ही है शब्द ब्रह्म रूप में गीता का रूप में उसमें शब्द ब्रह्म है उसे उसको पकड़ कर भक्ति का बाहर ब्रह्मो स्थापन करना शंकराचार्य जी के लिए संभव नहीं लेकिन गीता में जे जहाँ जहाँ भी भगवान बताए सविशेष बात को स्थापन किए फिर भी शंकराजय जो घुमा फिरा एक एक जगह एक एक श्लोक लेकर उसको निर्विशेष बात को स्थापन किए भगवान सविशेष बात बहुत सारे हैं बहुत सारे है ना? बहुत सारे हम दिखाएंगे आपको अभी शुरू नहीं हुआ लेकिन एक एक जगह शंकराचय जो लेके वो जगह पूरा व्याख्या किया निर्विशेष बात भगवान का आकार नहीं है निराकार है निर्विशेष बात को स्थापन किए इनके चरण में दंडवत लेकिन भागवत जी महापुराण का कोई व्याख्या उन्होंने नहीं की। क्यों ये संभव नहीं है भागवत जी महापुराण को कहीं भी जाओ भक्ति छोड़कर दूसरा भक्का नहीं होगा, संभव नहीं जो भी है ये भागवत जी महापुराण भगवान का खुद का स्वरूप है जो भी ए भी भगवान का मुखाराविंद से निकाला है ये भागवत गीता जी जो है यहाँ हमने कोई श्लोक तक व्याख्या किया और पहले बता दे ये महाभारत जी जो है महाभारत महाभारत का एक जो युद्ध जो चल रहा था वहाँ उस जगह से उस ए जो गीता का जो अंश है वो उद्धार करके अलग अलग से ये गीता का प्रणयन हुआ समझा मेरा बात ये महाभारत का ही अंश है और महाभारत महाकाव्य है ऐसा है इसमें तरह तरह का कैरेक्टर है तरह तरह का विचार है कौन किसका क्या रिलेशन रखता है बहुत विचार है बहुत विचार है एक आदमी हमको पूछा था महाराज बिकर्न कौन है हम तो घबरा गए हम तो चिंता करना क्योंकि ये जो भक्त श्री सच्चिदानंद भक्तिवीर ठाकुर ये भी जो व्याख्या किए ये जो गीता का जो विषय हम चर्चा करने बैठे इसमें विचार करो तो एक तो हिस्टोरिकल मैटर आएगा हिस्टोरिकल विषय और एक तो एनालिटिकल विषय तात्विक विषय महाभारत में ऐतिहासिक विषय कुछ आता है और तात्विक विषय वैष्णव लोग जो है वो तात्विक विषय के ऊपर ही ज़्यादा रोशनी डलता है श्रीला केशव गुरु महाराज जी भी ये बोलते थे भले ऑन्टोलॉजिकल एस्पेक्ट और मॉरफोलॉजिकल एस्पेक्ट केशव गुश्री महाराज बोलते हैं जब भी कोई पक्का वैष्णव किसी वैष्णव का गुणगान करने बैठे कि किसी व्यक्ति किसी स्थान का गुणगान करते करने बैठे तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को ज़्यादा प्राधान्य नहीं देगा लक्षण देखेंगे पक्का वैष्णव का लक्षण है वो बैठे वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को तो ज़्यादा विचार नहीं करेंगे, वो घुमा फिरा कर तात्विक विषय में जाएंगे और ये जो है हमारा ये जो ये जो है ये गीता समीता जी इसमें भी हिस्टोरिकल मैटर थोड़ा है क्या कहाँ युद्ध हुआ था कैसे हुआ था कौन कौन है आया युद्धों में बहुत सारे है नाम है न ना? और उसमें थोड़ा अगर याद नहीं है तो कन्फ्यूजन हमारा भी हो गया था कन्फ्यूजन हो जाता बहुत दिन से टच नहीं है महाभारत तो कब पढ़ा कोई ठीक नहीं बाइबल पढ़ा था स्टूडेंट लाइफ में बच्चा में याद है थोड़ा भूल भी हो जाता याद रखना चाहिए तो फिर धीरे चिंता करने से याद हो जाता बिकर्नो दुर्योधन का छोटा भाई है एक भाई है जयद्रो तो कौन है जयद्रोत जयद्रुत कौन है हाँ जयादौत दुर्योधन का भगनिपति दुसाला का हस्बैंड बहनु पुरुजीत कुंती भोज एक किसी ने वजह मारा दो आदमी का नाम है एक बताते हो बोले महाराज दो लगता है लेकिन हमने जब तक बहुत दिन पहले देखा था गीता तो बहुत दिन बाद अब फिर पकड़ा वो कई साल बाद चर्चा करने बैठे तो हाँ हम बता से सब बताया था उत्तर दिया आप आए नहीं आ, क्या चर्चा कर रहा था हाँ कुंती भोज पूरीजीत कुंती भोज ये जो है कुंती देवी को दत्तक लिया था इसे उसका नाम कुंती पूरीजीत कुंती भोज एक व्यक्ति है एक तो कौलिक नाम एक तो वास्तविक नाम हमारा कंफ्यूजन हो गया एक जगह है वो शायद तुम्हें ने बताया था जाते जाते हमारा भूल हो गया था किपो किपी कृपी भागवत में आता है भागवत महापुराण में जब वही अश्वत्थमा को पकड़ के लाया तो द्रौपदी रो रो के बोले कृपि रोएगी इसको छोड़ दो ऐसा बताए तो कन्फ्यूशन हो गया वास्तविक बात है ये कृपा कृपी और ये कृपाचार्यो दोनों भाई बहन हैं हमारा कन्फ्यूजन हो गया था बाद में याद आया किपाचार्यो एक्चुअली द्रोणाचार्यों का साला है द्रोणाचार्यों जी जो है द्रोनाचार्यों जी का साला है हमारा कन्फ्यूजन हो गया था सब हिस्टोरिकल मैटर है बहुत सारे कहानी है बहुत सारे घटना है द्रोनाचार्यों जी अस्तोशिक्षा का गुरु नियोजित हुआ कहाँ हस्तिनापुर में और ये जो साला है जो ये भी बाद में इसको बुलाया गया ये भी इस अस्त शिक्षा का गुरुपद में ही उद्देश्य था समझा मेरा बात शिशुपाल का लड़का का नाम क्या है हम भी भूल गया अभी आएगा जो भी है अभी ये जो है वो आपको विचार करके देखना पड़ेगा नहीं तो भूल हो जाएगा बहुत सारे ऐसा नाम है सब एक साथ बहुत सारे नाम हैं अच्छा काल कहाँ तक चर्चा किया था प्रथम अध्याय का पैंतीस श्लोक तक हाँ हाँ थर्टी फाइव श्लोक अभी प्रश्न होता है ये जो भाग भागवत जी गीता एक गीता में अर्जुन कौन है अर्जुन क्या कोई जड़जगत का कोई आदमी है अर्जुन क्या जड़जगत का कोई फिगर है जड़जगत का फिगर नहीं साक्षात भगवान का सखा है लेकिन ये अर्जुन का अंदर में जो कर्तव्य बोध का जो अंधेरा छाएगा कर्तव्य बोध क्या है कर्तव्य बोध क्या करना चाहिए वर्णों और आश्रम का अनुसार जो भगवान ने व्यवस्था की है गीता में भागवदी में है जो वर्णों और आश्रम को अनुसार जो जिस अवस्था में व्यवस्थ अवस्थित है सिचुएटेड है उसका जो कर्तव्य है ये पक्का शास्त्रों का अनुसार निर्णित किया गया तस्मात शास्त्रो प्रमाण अंत्य कार्या कर व्यवस्थित वट टू डू वट नॉट टू डू क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सारे शास्त्रों का आदेश का अनुसार करो चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया सनातन जी को हम लोग कैसे समझे कौन ईश्वर है इच्छा करके क्योंकि पकड़ा गया चेतन वहाँ पर पकड़ा गया तो आप ईश्वर हो सनातन पुस्तक कथा अच्छा एक हमारा क्वेश्चन है प्रश्न है जो कलिकाल में जो अवतार है सोने का कांचन का वरण है अजान लंबित भुजऊ का नकाव धातो और संकीर्तन का पिता है संकीर्तन धर्म है अच्छा वो कौन है कैसा है बता अब वहाँ पर वो चालाक है पर सनातन तो बहुत चौतुर है, है। ज्यादा चला मत करो सुनातन आगे का विचार करो कौन ईश्वर है कौन ईश्वर नहीं है कौन अवतार है कैसा है क्या लक्षण है महाप्रभुजी ने उधार बताया सारे शास्त्रों का विचार का अनुसार निर्णय किया गया आमा सब बुद्धजीवे शास्त्रोद्वारी है ज्ञान महाप्रभु की बोल रहे आमा सब बुद्धजीवे शास्त्रोद्वारी है ज्ञान शास्त्रों का द्वारा हमारा ज्ञान होता है नहीं तो भूल हो जाता है क्या करें तो ये जो है अर्जुन जो है अर्जुन कोई बद्ध जीव नहीं है कि अर्जुन ने अज्ञान में डूब गया और उसका ज्ञान देने के लिए व्यवस्था किया गया ऐसा कुछ नहीं है फिर भी अपरागिक जगत का ज्ञान अगर ये जगत में रिकॉर्डिंग होकर रहना है तो जरूर किसी ना किसी को किसी का बहाना लेकर किसी ना किसी बहाना बनाकर अपरागिक जगत का विचार सिद्धांतों सब इस जगत में प्रोपागेट और विस्तृत होता है उपनिषद देखो महाभारत देखो कोई भी पुराण देखो रामायण कुछ भी देखो एक बहाना बनाकर वैश्यपायन जी जन्मे को महाभारत जी बता रहे हैं तो एक एक जो विचार है किसी को उपलक्ष्य करके होता है श्रीमदभागव जी महाप्राण का जो पूरा प्रवचन हमारे सामने उपस्थित है वो कैसे आया बड़ा महाराज ये आपका परीक्षित महाराज जी को ऐसा एक सिचुएशन में भगवान छोड़ दिया जो परीक्षित महाराज जी ने क्वेश्चन किया और फिर उसका बाद एक से एक उत्तर आया तो अब जी महापुराण हमारे सामने रह गया परीक्षित महाराज जो क्वेश्चन किया इसका भी पहले चर्चा किया अथो परिक्षा में संसिधिम परम गुरुम पुरुष स्नेह य्यमृ मानसव सर्वत मरणशील आदमी के लिए क्या वास्तव विचार है क्या करना चाहिए ये जो है ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन का प्रशंसा किया गुरुदेव कौन सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी गुरुदेव शिष्यों का प्रशंसा किया पहले तो ऐसा प्रश्नों तो बड़ा आश्चर्य प्रश्न है और ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है ये इंटरनेशनल क्वेश्चन है इट्स एन इंटरनेशनल क्वेश्चन ये सार्वजनिक प्रश्न है समग्र मानव जाति का तरफ से परीक्षित महाराज रिप्रेजेंटेटिव होकर ये क्वेश्चन किया आज परीक्षित महाराज अगर प्रश्न नहीं किए होते तो इसी बहाने पे हमारा सामने श्रीमद्भागवत जी महापुराण का गुझाति गुज्झो जो विचार जो हमारा सामने उपस्थित होता क्या भगवान श्री कृष्ण ने ये व्यवस्था किया और श्रीमद्भागवत जी गीता भी ऐसा है भगवत जी गीता भी ऐसा ये जो गीता है ये भी अर्जुन के सामने रख कर उसका ऐसा एक सिचुएशन में डाल दिया भगवान कि वो परिपात परिवृष्ण करे उसका बाद हमारे सामने कोई उत्तर रह जाए तो ये रिटीन डॉक्यूमेंट्स जो है डॉक्यूमेंट्स जो है हमारा सामने रह जाएगा अनंत काल काल के लिए हमारा शिक्षा का एक बड़ा भारी व्यवस्था हो जाए काल जिस तक चर्चा किया था पैंतीस श्लोक तक अर्जुन अभी मोहग्रस्त तो है हम सुनते हैं चैतन्य चैतामित आदि सर जाएगा जहां कृष्ण तहा नहीं माया रो अधिकार जहा जहाँ कृष्ण स्वयं उपस्थित है वहां माया कैसे आ सकता है बोले ये बात क्यों उठाए आप माया का क्वेश्चन कहां से आया इसलिए उठाया कि आपका जो सतस सिद्ध ज्ञान वो ज्ञान को किसने कवर अप करके रखा है ढक्कन दे कौन रखा है माया माया अविद्या सतस् सिद्ध जीविका अंदर जो ज्ञान है शास्त्रो बताते हैं श्रणन तो अमृत स्वपुत्रहा इत्यादि वेद में भी है पुनः सारे हैं तो ये जो है शत ज्ञान है लेकिन ये ज्ञान प्रकाशित नहीं है इसलिए अज्ञाने आवृतम ज्ञानम तेनम उज्जंती जनता अज्ञान के द्वारा आवृत है अज्ञान क्या अविद्या है अविद्या क्या माया है तो तो माया माया का द्वारा कवर्ड इसलिए माया उठाया बात तो क्या उर्जुन का सामने के माया उपस्थित है जो अर्जुन अपना कर्तव्य क्या है नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसमें जो एक्ट पाजलिंग कंडीशन ही इस इसका ऐसा बुद्धि है बुद्धि बिगड़ गया अबे उसका अंदर में ये विचार आ रहा है महाराज क्या करना चाहिए यहाँ इसलिए अर्जुन उसमें बताया कि रथ में साक्षात पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण बैठा हुआ है वो उसी का सामने अर्जुन है अर्जुन आदेश कर रहा है सेना रुवयर मध्य रोथम स्थापयों में औच्युत हे औच्युत दो सेना का बीच में हमारा रथ को ले चलो और लेके गया लेके जाने पर पूरा खुला विचार करके देखा कहाँ कौन है स्ट्रैटेजी युद्ध का जो सज्जा है कैसा है फाइटिंग का मूड फिर कहाँ उसको रथ में बैठकर जब शुरू जब ब्यूगोल बजा दिया शंख बजा दिया ब्यूगल बजा दिया युद्ध अभी शुरू होगा उसी समय में अगर जुद्धो शुरू ना करे तो बड़ा मुश्किल है महाराज विचार करो अब ब्यूगल बजा दिया पूरा एकदम सस्व से उठा दिया ऐसा उसी टाइम में अगर वस्त्रों को रख कर बोले हमको अच्छा नहीं लग रहा है क्या करें हमारा घास काँप रहा है अभी पथोस में शरीर क्या बात है अभी युद्ध शुरू होने जा रहा है सब हो गया उठा लिया अस्त्रो एक सेकंड भी बाकी नहीं है छोड़ेगा और तुम्हें अभी क्या बहना बहना बहाना बहाना बना रहे हमको नहीं लड़ना है हम नहीं युद्ध करेगा हमको अच्छा नहीं लग रहा है ये सब अपना आदमी है इसको मार के हमारा क्या फायदा होगा महाराज कम ऑन मैन क्या होगा अभी अब बहुत सारे आदमी मेटेरियल आदमी क्वेश्चन करते हैं महाराज नाउ क्वेश्चन इज दैट ये जो युद्ध अभी शुरू होने जा रहा है अभी युद्ध शुरुआत हो ही गया समझ लो हो ही गया इसी अंदर में कहाँ से सात श्लोक का व्याख्या हो पाया हाउ इज दैट पॉसिबल पहला क्वेश्चन दे है जगत का आदमी तो एक क्वेश्चन करेगा महाराज जुद्दो होने जा रहा ऐसा उठा लिया अब कहाँ अर्जुन को सामने रखकर सात सौ श्लोक जो चर्चा एक दूसरे का बीच में हुआ वेयर इज द टाइम समय कहाँ से मिला पहला क्वेश्चन डाउट आएगा आएगा ना डाउट किसी ने तो क्वेश्चन नहीं किया आज तक किसी ने क्वेश्चन किया क्योंकि बिचारी में नहीं है किसी का अंदर में विचार नहीं पैदा होता अब हमने तब उत्तर देने के लिए अगर बैठे इतना आदमी है हमारे सामने क्वेश्चन रख दिया इतना हजारों आदमी क्वेश्चन करे तुमको उत्तर दे उठना है फॉरेन में भी ऐसा है कोई भी प्रवचन दे उसका बाद टाइम देना पड़ेगा वो क्वेश्चन करे उत्तर दो उसके फिर जाने का व्यवस्था मिलेगा किसी भी जगह तुम प्रोवचन दो प्रोवचन दे कर जाओगे ऐसा नहीं चलेगा बैठोगे वो क्वेश्चन करेगा क्वेश्चन का उत्तर दो फिर जाओगे ये नियम है अब ये क्वेश्चन कहें तो क्या उत्तर है हमको तुरंत याद आ गया कि देखो ये तो अपरागित विषय है गुरुजी जी सिद्धांत तो दिया तो अपरागित विषय है वृंदावन में ठाकुर जी का सुकर है बहुत पहले हमको बहुत आदमी क्वेश्चन किया जाम कीर्तन चलता है कार्तिक महीना में ज्यादातर हम वृंदावन में रहते हैं आजकल तो इधर बुलाता है उधर कभी कभी जाते हैं तो वृंदावन में किसी ने क्वेश्चन किया बहुत एकदम इंटेलिजेंट ही बोले महाराज ये भगवान श्री कृष्ण का अभी आपने बताया कि सूर्य पूजा हुआ अभी राधा कुंड में था वह दौ, दौड़ के आया सूर्य पूजा हुआ फिर इसका पहले था कुसुम सरोवर में कुसुम चैन के राधा कुंड में आया वहाँ से झट से गया सूरज कुंड में सूर्य पूजा हुआ फिर आया इधर जो राधा कुंड में जलकीरा आदि हुआ ये कैसा संभव है महाराज हमारा जाने में कितना टाइम लग जाता है सूरज कुंड में जाओ हम बोले यू आर ए फूल बोला गाली दे रहा है क्यों बोले दिलगा नहीं हो? आप अपना जो मेटेरियल कंडीशन है इसी मटेरियल कंडीशन का आधार पर भगवान का लीला का विचार कर रहे हो सो यू आर फूल आपका माफी बोका मूर्ख कोई नहीं है वृंदावन में भगवान सोखी मंजूरी जो है जो अपना लीला में मस्त है अपना सेवा में उसका समय का कोई होश नहीं है क्योंकि टाइम जो है वो मेटेरियल चीज है जो आप घड़ी देखते हो कितना टाइम हुआ ये जो देखते हैं हो ये मेटेरियल थिंग है मेटेरियल टाइम स्पेस एंड मैटर आइंस्टाइन साइंटिस्ट आइंस्टाइन इसका बारे में मेरा प्रमोशन भी हुआ बहुत पहले और किताब में भी है बहुत सारे चेतना का जागरण गोमाता इसमें भी है साउंड के बारे में तो टाइम स्पेस एवं मैटर समय काल और पात्र जो है ये सब इंटर रिलेटेड है ये ये जगत का चीज़ है अप्रागिक जगत का जो विषय है उसमें ये जो समय आप देख रहे हो ये ये काम नहीं करता उधर समझा मेरा बात अप्रागिक जगत में टाइम नहीं है सखी मंजूरी को टाइम नहीं देखना है कि भाई हमको जाना है इतना टाइम में वो उधर पूजा करके इतना टाइम में आना है सब नहीं समझा मेरा बात गंभीरा मंदिर का अंदर चैतन्य चैत्या में लिखा हुए अनगिनत आदमी गंभीरा का अंदर में महाप्रभु का दर्शन के लिए आ रहा है कोवि कर्णपुर चैतन्य चैतम्य तो महाकाव्यम चैतन्य चैतम्य महाकाव्यम महा कोवि कर्णपुर वह आश्चर्य होकर लिखा है ये ये कैसे संभव है गंभीरा मंदिर जो गया है वो जानता है बहुत छोटा सा जगह है वहाँ कैसे संभव है कि लाखों लाखों आदमी प्रविष्ट होकर चैतन्य का कर दर्शन करके निकल जा रहा है। इसका उत्तर दिया है ये जो वृंदावन धाम है ये जो गंभीरा मंदिर है पुरुषोत्तम धाम ये सब क्या है गोस्वामी जीओ ने सिद्धांत तो दिया जैसे सूरज जब धीरे धीरे आसमान में आए तो पद्म क्या खिल जाता है ना खिलता है ना इसलिए उसको पद्मबंधु भी बोला जाता है जैसे पद्म फूल धीरे धीरे मोड़ने का बाद धीरे धीरे खुलता है ऐसा आज जब सूर्यो चले जाए ऐसा ऐसे संकुचित हुए ऐसा धाम भी कंट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन धाम विभू वस्तु है धाम विभू वस्तु है धाम को ऐसा नहीं कि ए, ए, कितना कितना किलोमीटर है कितना किलोमीटर ये ऐसा नहीं धाम विभू वस्तु है धाम लीला का अनुसार उसका एक्सपेंशन होता है कंट्रेक्शन होता है समय जो है भगवान का गुलामी करता है तो क्यों आपका एक क्वेश्चन आया कि महाराज 700 सौ श्लोक का चर्चा कैसे संभव है जब युद्ध शुरुआत हो गया ऑलमोस्ट मतलब तुम्हारा यह क्वेश्चन है तुम मेटेरियल आदमी हो जब सारे आनन्त तो दुनिया भगवान का गुलामी करता है क्या टाइम भगवान का गुलामी नहीं करेगा टाइम भगवान का गुलामी नहीं करेगा टाइम भगवान का गुलामी करने के लिए खड़ा है भगवान वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का अंदर में एक चूक घुसा सकता है पहले प्रमाण दे दो क्यों भागवत जी महापुराण में देखो रासलीला हुआ था एक ब्रह्म रात्रिव्यापी एक ब्रह्म रात्रिव्यापी रासलीला हुआ लेकिन गोपियों को ऐसा महसूस हुआ कि अभी आया अभी गया गोपियों का क्या महसूस हुआ कि रासलीला अभी तो शुरू हुआ चला गया अरे तो संभव नहीं है जहां पर अखिलेश्वर पर ब्रह्म लीलामय हरि स्वयं विराजमान क्या भगवान का लिए वो समय गुलामी नहीं कर सकता जब वैष्णवों का लिए गुलामी करने के लिए तैयारी है सारे दुनिया वैष्णवों का लिए लिखा है मुक्ति हाँ मुक्ति भुक्ति मुक्ति सब कुछ है हाथ जोड़ करके वैष्णवों का सामने खड़ा रहता है मुक्ति स्वयं मुकिल मुकलिता जो ले सेवा तो असमान धर्मार्थ काम गो समय प्रतीक्षा अपेक्षा करते है टाइम कब वैष्णव हमको बोलेंगे कि ये सेवा आपके लिए संभव है अरे हम तो नास्ते नास्ते करेंगे क्योंकि वैष्णव तो सेवा देते नहीं लेते नहीं है धर्मो अर्थो काम मोक्ष जो कुछ भी है सब वैष्णव का गुरु वैष्णव का गुलामी करने के लिए रहता है सर फिर भी हम बाहरी दृष्टि में देखता है गौरकिशोर बाबाजी महाराज के तो पास एक पैसा भी नहीं है वो तो कोपिन पे के बहता है आप क्या बात बोलते हो गौरकिशोर बाबाजी महाराज के पास कुछ नहीं है आप बोलते हो सब गुलामी करने के लिए आए लक्ष्मी देवी भी, भी गुमाली सब दे देंगे सब चाहे तो मांगे तो, तो कहाँ से हो सकता इसीलिए इसमें संदेह मात करो जुद्धो भले ही होने जा रहा है फिर भी इस युद्ध का जो मुहूर्त है समय है युद्ध होने जा रहा है इसी थोड़े से समय का अंदर भगवान ने 700 सौ श्लोकों का व्याख्या का टाइम निकल दिया बुझे चो कि बोल रहा ये संभव है भगवान के लिए असंभव नहीं को अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो समर्थ स्व ईश्वर को तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो समर्थ स्व ईश्वर वही ईश्वर है जो तुम क्या करना चाहिए क्या क्या संभव है क्या संभव है वो सब बात ही नहीं आता सब भगवान के लिए संभव समझा मेरा बात ओजामिल का मृत्यु आ गया तो उसी समय में देखा भगवान का नाम लिया तो सारे समाधान हो गया हो गया ना आसाम में ऐसा हुआ था एक आदमी मरने का घड़ी आ गया जमदुत आ गया ऐसा वो बोबा जी का आश्रय लिया था लेकिन बाद में असत्संग के कारण सारे तोड़फोड़ कर दिया नियो कोई भजन ही नहीं करता सब छोड़ दिया फेंक दिया आमिष खाता है दारू पीता बुझ कुछ भी करे असत्संग आश्रय लिया था पहले लेकिन उनका बीवी जो है वो अच्छी है वो भजन करती है और स्वामी का जो माला है वो जो जपता नहीं है स्वामी जो जपता नहीं है अपना माला भी जपता स्वामी का माला भी जब कर देती समझा अब लड़ाई करने को मरने आएगा मरने का घर ही आ गया उसी टाइम में वो व्यक्ति एकदम डर के मारे चिल्ला पौपात पौपात बचाओ अचानक मुख से निकल गए भगवान का नाम नहीं निकला पौपात का नाम भगवान से ज्यादा है कम है भगवान से ज़्यादा है ना भगवान तो वही बोल रहा है तो अरे निकल गया अब पौपात बचाओ बस हो गया पौपात आ गया पौपात आके गए जमदूतों का हाथ से उसको रेहा कर दिया छुटकारा करा दिया फ जमदूत चला गया तो फिर वो घबरा के क्योंकि आत्मा को तो खींचता है ना जब जमदूत आता है आत्मा को ले जाता है खींच के खींच के ले जाने का बाद ये जो मेटेरियल बॉडी है ये पड़ा रहता है उसके बाद जमदूत जब निकालता है शरीर को निकालने का साथ साथ ही उसको जातोना शरीर मिलता है जातोना शरीर ये जो शरीर आपका पड़ा हुआ है पांचों भोगी तो पड़ा हुआ है बिस्तारा लेकिन जमदूत जब निकाल के आपको आत्मा को हाथ में पकड़ा तुरंत उसको जातना शरीर मिल जाए जातना शरीर मैंने जातना मिलने के लिए दिया गया शरीर अतएव उसको जातना शरीर मिलेगा वो जातना शरीर को ऐसा करे सिकल बांधकर हाथ पेड़ पर एकदम खींच खींच से कुत्ता का मापिक ले जाते हैं निन्यानबे हजार जोजन दक्षिण पश्चिम दिशा में नैरी ले आता है खींच के अब पिटाई करते करते किसी एक कुत्ता खाता है कि ओ बाप रे छोड़ दे मेरे को और कौन छोड़ेगा आदमी बोलता है ऐसा बेकार महाराज शरीर तो इधर पड़ा हुआ किसको जातना देगा बोले जातना शरीर का बारे में लिखा हुआ है पुराण में भी भागवत में जातना शरीर मिलता है उसको लेके जातना देगा जा जो क्रियाक्रम किया है उसका फल भोगो उसका बाद आपका ट्रीटमेंट का बाद फिर शरीर दिया जाएगा फिर जड़ शरीर जो भी ये सब बातें छोड़ो अभी अर्जुन जो है अब अर्जुन तमाम दुनिया का प्रतिनिधित्व तो, अर्थात प्रतिनिधि होकर कृष्ण भगवान के सामने क्वेश्चन किया और अभी जो बोल रहा है ये बगवास है अभी ये कोई क्वेश्चन नहीं है बगवास है कृष्ण भगवान डांटेगा अभी कृष्ण भगवान डांटेगा अभी कृष्ण भगवान अर्जुन को डांटेगा दोस्त को क्रोब्यम मसमा गांव पारता क्या क्लिप का मापिक बात करते हो क्लिप मतलब जो स्त्री भी नहीं पुरुष भी नहीं उसको क्या बोला है हिजरा देखो क्या डांटा है कृष्ण भगवान क्रोइ्यम मसमा गांव पार्ते हो पार्थो तुम क्या बात करते हो क्लिप का माफी ना तो स्त्री ना का पुरुष का माफी क्या बात करते हो बोले महाराज ऐसा क्यों बताया क्लिप क्यों बताया इसका अर्थ भी विश्वनाथ चकुर्थिवाद सीधा साइंब का सुंदर ढंग से किया बोले महाराज और कोई दूसरा भाषा नहीं था ये भाषा ही बोला बोले महाराज आपका सामने खराब लग रहा है लेकिन भाषा अच्छा है इसका उत्तर दिया विश्वनाथ चकुर्थिवाद बोला देव विद्यावसंतन सीधा सही बात उत्तर दिया बोला मार किसने क्लिप बोला ये दूसरा भाषा नहीं था आखिर दोस्त है अपना दोस्त है उसको ऐसा बात बोला पर है इसलिए बोला भगवान श्री कृष्ण का कहने का मतलब है अगर तुम नारी होते तो तुम दो दस दो चार लड़का को अगर पैदा कर देते वीर पैदा वीर लड़का को वो युद्ध करके तुमको आनंद देता जैसे पितुलता वारदेदार मातंगिनी हाजरा मीनापुर का परे एक आदमी आके खबर दिया किसी माँ को बोले आपका जो दो लड़का है वो कुत्ता का माँ भी मारा गया उसको मार डाला ब्रिटिश लोगों ने ब्रिटिश लोगों ने उसको मार दिया तो मैया तो रोएगी रोएगी ना स्वाभाविक है लेकिन मैया आनंद के मारे बोले अच्छा हुआ मैं तो कुत्ता बिल्ली जन्म नहीं दिया हमारा दो लड़का देश के लिए प्राण दिया तो अच्छा है अच्छा खबर सुनाया हमने हम तो आनंद से उछाल पड़ेगा बोलोगे ऐसा भी मैया है कभी बोला अच्छा हुआ अपना अपने अच्छा खबर सुनाया कि ब्रिटिश राजतं तो उसको मार डाला गोली करके हम कोई कित्ता बिल्ली के जन्म नहीं दिया कि देश का लिए अपना शरीर को विसर्जन दिया तो उसमें क्या खराबी है अच्छा है तो भगवान श्री कृष्ण का कहने का मतलब है तुम अगर वीरंदना होते वीर वीरों का जन्म देते नारी है दो दो चार वीर का जन्म देते तो युद्ध करके कोई कीर्ति को फैल, फैल देता जगत में ये भी तो नहीं हो पाया अगर पुरुष होते तो ऐसा बगवास नहीं करते उठाओ और चलाओ क्योंकि तुम हो तुम भूल गया खुत्रियों का क्या धर्म है युद्ध करना वो भी ये युद्ध कोई मामूली युद्ध नहीं है ये भी जो युद्ध तुम्हारा सामने भगवत ईश्छा के द्वारा उपस्थित हुआ है ये धर्म युद्ध है ये के स्वाभाविक युद्ध नहीं है कि लड़ाई लगा दिया तमगुन रजोगुन ल, ल, ल लड़ाई ऐसा नहीं ये तो धर्म युद्ध है कुरुक्षेत्र में ओ भी ठाकुर जी का कृपा से तुम्हारा सामने युद्ध उपस्थित हुआ और कहाँ से ये सब बकबास तुमने शुरू कर दिया? दियामाग मारता एक पार्थो तुम क्लीबो का मापिक बात करना छोड़ दो तुम ज्ञानी का मापिक बात करते हो लेकिन तुम्हारा बातों में प्रमाण होता है यू आर फूल तुम्हारा एक एक बात सवाल पर प्रमाण होता है तुम बूका हो लेकिन आप नहीं समझना कि ओरिजिन बुका है इसको खड़ा करके उसको स्टेज में खड़ा करके हम लोगों को शिक्षा देने के लिए सब अब ये जो काल तक पैंतीस श्लोक तक हुआ था अभी भी अर्जुन कृष्णों का सामने एकदम बोलना बंद नहीं हुआ पापम मेरा श्रेद आसमान होतई तान आतोताइना समान अर् बम हंतू धात और अष्टानो सबान दभानो ये जो अपना आदमी है आतीय परियन है ये लोगों को हत्या करके तो पापी तो आएगा और क्या है पाप मेरा श्रय आसमान हम लोगों को तो पापी आएगा पाप आएगा नहीं पर पाप आएगा महाराज जब भी हम जानते हैं आत है देखो कितना सुंदर बात पहले बोलता है पापम एसमान दुर्जो ये सब तो अतुताई है अतुताई किसको बोलता है महाराज जो दूसरे का घर में आग दान करता है दूसरे का खाने का साथ जहर मिलाता है जिससे दूसरे का संपत्ति को भगा के ले आता है दूसरे का पत्नी को हरण करके लिया सब जो है वो सब आतताई और भगवान श्री कृष्ण शास्त्रों का विचार उठाकर श्रीमद भागवत जी महापुराण में पहला स्कंदों का जब विचार होगा आप देखोगे जब अश्वत्थमा को पकड़ के लाए अर्जुन तब भगवान श्री कृष्ण खुद का सिद्धांत तो है क्या आतोताई वन हो ब्रह्मबंधु नंतव्य ब्रह्म बंधु नहंत्यो आतोताई बदारण ब्रह्म बंधु वो शारीरिक उसका बध नहीं है आतोताई बदारण आतेताई को बधा बध करना चाहिए आतोताई को बध करने से कोई पाप नहीं लगेगा आतोताई को बध करो आतोताई बध करना चाहिए लेकिन पहले एक बात बोल दिया वो क्या है ब्रह्म बंधु नहंत्य ब्रह्म बंधु मतलब ये जो ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण का जो विधान है वो विधान का मुताबिक अपना जिंदगी को चला नहीं रहा है ब्रह्मो जनाती ब्राह्मण ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मो में विचरण करने वाले ब्रह्मचारी है या तो सविशेष ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्मो जिसका संप्रदाय में जो है लेकिन ब्रह्मो में विचारण नहीं कर रहा है विषय में विचारण कर रहे हैं हाउ यू कैन सेल इज ब्रह्मचारी मेरा बात समझा विषय में भ्रमण कर रहा है हर वक्त उसका मटेरियल आइडिया हर वक्त विचार चल रहा है अब कैसे बोले तो वो तो वो तो गुस्सा हो जाएगा आपका सामने नहीं रहेगा हम बोलेगे नहीं लेकिन विचार जब अंदर में सच्चाई को गोन करने का अवस्था आएगा तो भाग्य आएगा महाराज आपका साथ ही रहेगा जितना लात आप मारो आपका साथ हम नहीं छोड़ेगा बोलेगा नहीं जब तक सच्चाई को गोहन करने का हिम्मत नहीं पैदा हुआ दुबला है माया के द्वारा तब तक उसका अंदर में ये भाव आएगा कि गुरु वैष्णव से भाग्य चले जाओ बोलेगा नहीं सुबह में चर्चा किया था ना काल काल शाम को उपास मतलब उपो आसना भगवान का सामने बैठना उपासना हम भगवान का सामने नहीं बैठे तो कैसे अर्चन करेगा तो गुरु वैष्णव का सेवा करेगा तो सामने बैठना चाहिए ना अब बोले महाराज कहाँ आप सामने हैं आपका गुरु तो चला गया कहाँ आप कहाँ हो ऐसा नहीं है तात्विक दर्शन किसी ने परम पुजो केशव को महाराज और दूसरा महाराजों को निंदा करके बोला ये लोग तो चैतन्य छोड़ के चला गया वो लोग क्या बात करता है सब हमने ये सब ठाकुर जी का कृपा से उत्तर दिया ये सब एकदम सटाप कर दिया उसका जवान एकदम शिद जिंदगी के लिए बंद कर दिया वो हमारा हिम्मत नहीं हो गुरुवर्गो का के सब गुस्से ही महाराज जी ने उत्तर दिए सिद्धांतों का बात ये शास्त्रों का सिद्धांत है जे गुरु वैष्णव का सामने रहना संग करने का मतलब है गुरु वैष्णव का आचार आदर्श आचरण चरित्रों सिद्धांतों को संग लेके चले हमारा गुरुजी जी में चला गया कितना साल हुआ बहुत दिन हम अगर बोले गुरुजी जी कहाँ गए गुरुजी तो सामने नहीं है कुछ भी हम करें कौन देखने जाए हैं तब तो, तो हो गया शिष्य का सद वो है हर बकत एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गुरुजी का चरण का चिंतन करता है गुरुजी का सिद्धांतों गुरुजी का आचरण गुरुजी का चरित्रो गुरु का सब कुछ लेके चलता है तो वो गुरुजी का संग है नहीं वो तो गुरुजी का उपासना नहीं कर रहा है वो तो गुरुजी जी का सामने बैठा हुआ है। बामन गुस्से महाराज भी अंतिम समय में बहुत बार बोला कई बार बोला एकांत में घर में हा गुरुजी हमको और कितना दिन रहना पड़ेगा इधर और कितना दिन रखोगे हमारा इधर ऊपर से उत्तर आया और थोड़ा दिन रह जा थोड़ा तो काम है बामन गुसाई महाराज पूछते किए गुरु जी और कितना दिन रहना पड़ेगा इधर बताओ बोलो और थोड़ा दिन रह जाओ तो काम है थोड़ा काम है करके आओ तो ये गुरु वैष्णव का संग है आपको लगता है कि गुरु वैष्णव का संग नहीं है गुरु से संग है हर हालत में संग में तो ये जो है आतोताई है आतोताई अर्जुन जानता है ये लोग आतोताई आतोताई तो यही है, है। और फिर भी बोल रहा है पाप तो आश्रय करेगा इसीलिए धृतराष्ट्रो का ये जो सब आ, सब पक्षों लेकर जो युद्ध करने आया है आ, ये सबको मारना नहीं चाहता मार के क्या अगर पाप मेवाश्रय पापी तो होगा सज्जनम ही कथम हत्या सुखीण स्वाम माधव हे माधव सज्जन अपना निजी जन को हत्या करके कैसे हम सुखी होगा जब किसी आदमी अपराध करता है देखोगे उसका अंदर लक्षण देखोगे जब किसी आदमी अपराध करता है देखोगे उसका अंदर में संतोष नहीं रहता सेटिस्फैक्शन नहीं है गुरु वैष्णव आने से भी आनंद नहीं है कुछ हल हरी कथा में भी आनंद नहीं है कीर्तन में भी आनंद नहीं है किसी जगह जाए आनंद नहीं क्यों आनंद नहीं है देखोगे जो अपराध करता है ऐसा अपराध का व्याख्या पऊपा जी ने दिखाया है अपगतो राध इति अपराध अर्थात अंतरात्मा से आनंद छुटी ले लेता है निरानंद छा जाता है पूरा दिल में अंधेरा अच्छा नहीं लगता अपगतो राध इति अपराध अर्थात तुम्हारा हृदय से आनंद बोल के जो चीज है जिसके लिए तुमको आनंद आएगा उत्साह के साथ सेवा करोगे आनंद का चला जाए तो तुम्हारा जरूर अपराध हुआ है अपराध तो है कि अपराध है तो ये ये जो है इधर तो अपराध का बाद ही नहीं कि क्यों, क्या दुर्जोदन, क्या है क्योंकि क्या दुर्योधन क्या वैष्णव है कि अपराध होगा इसको तो मरना ही चाहिए लेकिन फिर भी अर्जुन वैष्णव है स्वाभाविक किसी का ऊपर हिंसा प्रति उसका नहीं है फिर भी क्षत्रिय है क्षत्रिय का तो युद्ध ही प्रधान है युद्ध करना चाहिए ये दोनों में कंट्राडिक्शन आ गया एक तो क्षत्रिय धर्म उसका होना चाहिए वो तो क्षत्रिय है ही है। क्षत्रियो का युद्धो कर्म तो जरूर करना चाहिए लिखा हुआ शास्त्रों में और इस जगह जो हृदय दौर्बल्यों हृदय में जो दुर्बलता छा गया कि युद्धो हम नहीं कर सकता किसी भी हालत ये कहाँ से आया किस लिए आया क्यों आया इसीलिए बोला सज्जनम ही कथम हत्या सुखी नहा साम माधव अपना आदमी को मारकर हम सुखी हम लोग कैसे सुखी हो सुखी तो संभव नहीं है दो एक श्लोक बोल के आप छुट्टी करेंगे आज टाइम हो गया महाराज जी का बस सेवा है यहाँ अर्जुन बताते रहते अभी भी चलते बढ़ बढ़ाते रहते अभी चल चल रहा है यद्यपि एते नशंती लोभ अपहृत चेतसा जिसका अंदर में लोभ आता है लोभ के द्वारा चेतना अछादित हो जाता है बहुत ज्ञानी गुणी व्यक्ति पंडित व्यक्ति काम और क्रोध का बसीबूत होकर ऐसा घटिया काम कर देते हैं कि बाद में उसको आत्महत्या करने का इच्छा होता है सम्मानीय व्यक्ति किसी भी हालत से उसका लोभ आ गया था किसी वस्तु किसी जगह से चुड़ा लिया उचि उचित नहीं है लेकिन बाद में जो पकड़ा गया तो उसको मारने का इच्छा होता है हाँ मर जाए जद्यप ये एते ना पशुंती अब ये जो युद्ध करने के लिए आया है धीतराष्ट्र का पक्ष लेकर दुर्योधन का पक्ष लेकर ये लोग तो लोभी है लालची है दूसरे का जो संपत्ति है हरण करके लेते हैं न लोभ या लालची हैं, लेकिन हम लोगों का तो ऐसा भाव नहीं है इसे बोलते जब तब ये न पसंद अपहृत चेतसहा कुलोखयम कितम दोषम मृत्यु दोहे च पातकम ये लोभ का वजबूत होकर राज्य राजधानी को हरप करने के लिए अपना कुल का क्षय करने के लिए जो पाप होगा मित्र द्रोह ये पाप जो होगा इसमें भी उसका डर नहीं है क्योंकि उसका लोभ के द्वारा चेतना अपरित हो गया लोभ के द्वारा उसका चेतना आच्छादित हो गया इसलिए वो कुछ भी करे लेकिन हम तो ऐसा नहीं है हम तो ऐसा नहीं है कौन अर्जुन बोल रहा है स्वाभाविक अर्जुन पंचवाण्डव तो ऐसा नहीं है वो लोग लोभ नहीं हैं लोक के द्वारा मसबुत नहीं है इसके बाद की जो धीरे धीरे व्याख्या आप सुनते रहोगे गीता का पूरा एनालिटिकल व्याख्या सुनेंगे तो बहुत दिन लगेगा बहुत दिन एक एक का धीरे धीरे भी डिफरेंट एंगल से अब ऐसा तो चर्चा संभव नहीं है जो भी है आज यहाँ तक रहे वांछा कल्पतर्वश्य पासिंद पतितांद पावन व्यवैष्णव्यो नमोन